भागवत महापुराण ष अथ षोडोध्याय चित्रकेतुका वैराग्य तथा देव के दर्शन शेषोकुवाच अथ देव ऋषिराज संपरिमृपात्मज होवाच ज्ञाती ज्ञातीना अचोचता श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित तदनंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा नारदवाच, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम चते चेहृदो बांधवा स्तप्ता शुचहात्कृतया वृषम देवर्सिंह नारद ने कहा जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो देखो तुम्हारे माता पिता सुहित संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं कलेवरम स्विश्य शेषमायु सुत भुंग भोगानीर्थत निपहासनम इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो जीव उच कस्म जन्म यम पितरो मातरो भवन कर्म फिर ब्राह्मण माणश देवते जीवात्मा ने कहा देवर्षि जी मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं उनमें से ये लोग किस जन्म में, में मेरे माता पिता हुए बंधु ज्ञात मध्यस्थम मित्रोदासी न सर्वे सर्वेशा भवंति ही क्रमशो मित विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु नाती गोती शत्रु मित्र मध्यस्थ उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं यथा यथावस्तु निपुण्या हेमादीनी ततस्ततः पर्यटन तींद जीवो योनि शुक्र जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती है वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है नित्यस्य अर्थस्य संबंधो शनित्यो दृश्यते नृषो यावद्यस्य संबंधो ममत्व तावद इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थाई नहीं क्षणिक ही होता है और जब तक उसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है एवं जो निगतो जीव स नित्यो निरहंकृत यद्यत्रोपलभ्येत स्वत्व हित जीव नित्य और अहंकार रहित है वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है आत्म प्रभु। जीव नित्य अविनाशी सूक्ष्म जन्म रहित सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है सर्वध्याम दृष्टा इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय न अपना और न पराया क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धिवृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है वास्तव में यह अद्वितीय है न नादत्त आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रियापनम उदासी नदासी नावर्देश्वर यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता तथा उदासीन भाव से स्थित रहता है मुचुशोकम छिवात्मस्नेह श्रृंखलाम श्री सुखदेव जी कहते हैं वह जीवात्मा इस प्रकार कह कर चला गया उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। ग्याते ग्याते हम चिता क्रियाह। हम शोक मोह भयाजित इसके बाद जाति वालों ने बालक के मृतदेह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और सुदैहिक और क्रियाएं पूर्ण की और उस दु को छोड़ दिया जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण निरूपित यमुनाया महाराज स्मरत भाषित परीक्षित जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मास्तरहीन हो यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया प्रतिबद्धात्मा चित्र के तुर्जोन गृहान सरा इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए कालिंद विधव स्ना कृत पुण्य जल मौलिन संयत ब्रह्मपुत्राव ब्रह्मपुत्र उन्होंने यमुना जी में विधि विधिपूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की तदनंतर संयतेन्द्र और मौल होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की अथ तस्मे प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मे भगवान नारद प्रीत विद्याता मुच भगवान नारद ने देखा कि चित्र केतु भगवत भक्त और शरणागत है अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया ओं नमस्तभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमह प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नम संकर्षण च देवर्षि नारद ने जो उपदेश किया ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त बुद्धि मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूं नभो विज्ञान मात्रा परमानंद मूर्त आत्मा रामायण शांताया द्वैत आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं आपकी मूर्ति ही है आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं द्वैत दृष्टि आपको तक नहीं सकती मैं आपको नमस्कार करता हूं हूँ आत्मानंदानुभूत नस्त में ऋषि के छाये महते नमस्ते विश्वमूर्त अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है मैं आपको नमस्कार करता हूँ आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक परम महान और विराट स्वरूप हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ वचस्यो परते प्राप्य ए को मनसा सह अनाम रूपिमात्र सोव्यापर मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है वह हमारी रक्षा करे यस्दतम ठत्यप्येत जायते मृणम स्वी जाति तस्मिते ब्रह्मणे नमः यह कार्य कारण रूप जगत से उत्पन्न होता है में स्थित है और जिनमें लीन होता है तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है उन पर ब्रह्मस्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ यशंते न विदुरुन्द्रिया अंतर बहिश्च भीतम व्योम तम्य हम यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं तथापि आपको मन बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती और प्राण तथा कर्म इंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती मैं आपको नमस्कार करता हूँ देहे इंद्रिय प्राण मनोधियोमी यदंथ विद्या प्रचर नैवा प्रतप्त प्रदेश प्रदेशमेति शरीर इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि जाग्रत तथा स्वप्न अवस्थाओं में अपने चैतन्यान से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है अन्यथा नहीं जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है ओ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महापुरुषा महाुभाय महा, महा, महा विभूतिपत सकल सात्वृंकरुगल परम नमस्ते ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूति पति भगवान महापुरुष को नमस्कार है श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है प्रभो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। शेषो कुवाच भक्तायता प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारद जया जया वंगी राम स्वायं प्रभो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर् अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए चित्रकेतु इस चित्रकेतुस्त विद्यादाषित धारिया मास सप्ताह राजा चित्रकेत देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञानुसार दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया ततच सारे विद्याधार्य विद्याम धराधिपत स ले प्रतिहतम नृप तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से सात रात के पश्चात राजा चित्रकोित को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ तथा कतिपया हो फिर विद्ये धमनओ गति दगा देवदेव से शेष चरणांतिकम इसके बाद कुछ दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए मृाल गौरम शिवासोन मंडल प्रभुम उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान है उनका शरीर कमलनाल के समान गौरवर्ण है उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है सिर पर किरीट बाहों में बाजूबंद कमर में कर्धनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है तद्दर्शन समस्त किलक्षा मलांत करण मुन प्रविध भक्त्या प्रणया त्रिलोचन प्रहिष्ट रोमान मदादिपूरषम भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के तुके सारे पाप नष्ट हो गए उनका अंतकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए शरीर का एक एक रोम खिल उठा उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया सउत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरम प्रेमा प्रेमो चिरम उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी ना निकल सका वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके तत समाष्ट्र थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ कुछ शक्ति प्राप्त हुई उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका फिर उन जगदगुरु की जिनके स्वरूप का पांच रात्र आदि शास्त्रों में वर्णन किया गया है इस प्रकार स्थिति की चित्रकेतुवाच अजित जित सम जितात्मिभवता विदितास्ते चजता अकामात्म आत्मदोकरुण आत्म चित्रकेतु ने कहा अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है आपने भी अपने सौंदर्य माधुर्य कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है अहो आप धन्य है क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं खलु तो भगवन जगजुदय स्थिति विश्वास त्र मृषा स्पर्धन भगवान जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगतकर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं परमाणु परम मोहोत आद्यतायुरा आदावंते सत्वा तदैवांतराल नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महतत्व पर्यत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है क्षेत्र भी से किलावृत सप्तुणो तरण तरईरांडकोश यणुकंडकोटि कोटिंत यह ब्रह्मांड को जो पृथ्वी आदि एक से एक दस सात आवरणों से घिरा हुआ है अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है इसलिए आप अनंत हैं विध त्रिशोह नरपो यह उपास विभूतिर्ण परम तमाम ते जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं प्रभो जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है वैसे ही छद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं काम अधी न परम रोहती यथा करमी ज्ञानात्मन गुणमये गुण गणतोष द्वंद्वचाली परमात्मन आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती मैंने जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं निर्गुण से नहीं जितमजित तदाता यदा भागवतम धर्म मनवध्यम निष्किंचना ये मुलया आत्मा रामायपासवर्गाय हे अजित जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले किसी भी वस्तु में अहमता ममता न करने वाले आत्मा राम सनकादि महर्षि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं मम तवेति च यदन्यत्र विषमतीर्णयत्रेती विषम धियाधर्म बहुल वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ यह मेरा है यह तू है और यह तेरा है इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध नाशवान और अधर्म बहुल होता है कक्षेमो निज पर परद्रुहा धर्मेण स्वद्रोहा तव को धर्म सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता प्रत्यु सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता अधर्म हो जाता है न तवेक्षा नवेक्षा तो भगव भागवतो धर्म चिर कदम अ पृथको भगवान आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में सम दृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं न ही भगवन न घटित अखिल पाप जन्नाम संसारात भगवन, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप छीन हो जाते हैं यह कोई असंभव बात नहीं है क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नेाण्डाल भी संसार से मुक्त हो जाता है अथ भगवान वधुना तदवलोक भवति भगवान इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतकरण का सारा मल धूल गया है तो ठीक ही है क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है विदित अनंत समस्तम तब जगदात्मनो जनहा चरित विज्ञाप्य परम गुरियदेव सवितुरी खद्योत हे अनंत आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं अतव संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं इसलिए जैसे जुग्नू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं नमस्त भगवते सगल जगजीदाजन दुर्वसितात्मगत कुजोगिनाम भिधा परम हंसाजन भगवान आपकी ही अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है मैं आपको नमस्कार करता हूँ भो मंडलम यस्य यूतनी तस्वी नमो भगवते सुसहस्रमूर्त आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपाल गण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं आपके दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञान अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है मैं आप सहस्त्र भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ शेषो कु भगवान एवं अनंतस्तम भाषत विद्याधर पति प्रिय चित्रकेतु कुह श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब विद्याधरो के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्थिति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा श्री भगवानुवाच भगवान वाच यारदांगिरोभ्या मे अनुशासनम संसि तथा राजर्शनार्मे श्री भगवान ने कहा चित्र को तो, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो अहम वै सर्वभूतानी भूतात्मा भूत भुता शब्द ब्रह्मा परम ब्रह्म बमो शाश्वती तनु मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ शब्द ब्रह्म वेद और परब्रह्म ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं लोके वितम आत्मा लोकम चात्मन संतम उभयम च मैं व्याप्तम मई चय कृतम आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं यथा यथासुप्त पुरुषो विश्व पश्य चात्मनि आत्मा एक सनते स्वप्न उत्थ जागरणादी जीवस्थानानि चात्म माया मत्रण विद्यादारम परम स्मरेत जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नातर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्ना टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है परंतु वास्तव में वह वा भी स्वप्न ही है वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है यो जानकर सबके साथी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए ये न प्रसुप्त पुरुष स्वापम वेदात्मनस्तदा सुखम च निर्गुण ब्रह्म तमात्मान अवे हिमाम सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतिद्रिय सुख का अनुभव करता है वह ब्रह्म में ही हूं उसे तुम अपनी आत्मा समझो उभयम स्वाप प्रतिबोध्यो हम अन्यति तद ज्ञान ब्रह्म तत्परम पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है वही परब्रह्म पर ब्रह्म है यदिस्मृतम मद्भाव भिन्नमात्म ततः संसार देहो तस्ो मृत मृति जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा तो मृत्यु पर मृत्यु आत्मान बुद्धे ना यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती तथा राजन संसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें श्रम है क्लेश है और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं, उसके ठीक विपरीत परम दुख देती है किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे सुखाया दुख मोक्षा कुरवात दंपति क्रिया जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है एवं सूक्ष्म स्नान त्रयक्षणाम जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचलों में पड़े हुए हैं उनको विपरीत फल मिलता है यह बात समझ लेनी चाहिए साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा उनके अभिमानियों से विलक्षण है दृष्टा दृष्ट श्रुताभिमात्राभिन स्वयं ज्ञान विज्ञान संतुष्टो मद भक्त पुरुषो भवेद यह जानकर श्लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए वा मनुजय योग नए पुण्य बुद्धिवी स्वर्थ सर्वात्मे योग जत्परात्मिक दर्शनम जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं, उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। न ज्ञान विज्ञान संपन्नो लेन यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे शेषो आश्वास्य भगवाथ चित्रकेतु जगद्गु पश्य विश्वात्मा तत चाहते हरि श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन जगतगुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर ध्यान हो गए इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा थीतायां ष्ठ स्कंधे चित्रकेतो परमात्मदर्शन दाम चोरशोध्याय